बोधो विषाद भिन्न दे करके न बोधात् सबोधो बोधांतराद भिन्न न है तो क्या है बोध बोधत्वादांत क्या है सपन बोध होते ये कलायत है यहाँ तो फलितम कथयन उक्त न्याय दिशति जो फलित निष्पन्न हुआ वो कथन करते हुए इसे न्याय को अन्यत्र भी कथन करते हैं एवं स्थान त्री का संबित स्थान त्रपी तीन अवस्था में एक दिन में एक ही संबित टीका में स्थानी स्थान त्रागृत स्वप्न सुसुचित एक दिन अवर्ति एक दिन में होने वाले जागृत आदि अवस्थात्री जागृत स्वप्न संसुति तीन अवस्था तीन अवस्था अवस्थात्र में भी संविधाए यहां हो गया था सर्वं वाक्यों में सावधारण से ज्ञान एक ही है तत्व दिना जैसे एक दिन में तीनों अवस्था में भी एक ही ज्ञान सिद्ध हुआ उसी प्रकार दिना अन्य दिने में भी ज्ञान एक है इसका करते। यथा एक दिवस अवस्था तरह भी ज्ञान सभेद एक दिन में जागर सपन सूति तीन अवस्था में ज्ञान कितना हुए ज्ञान सभेद एक दिन में जैसे ज्ञान सभेद एवं अन्य स्म दिवस अन्य दिनों में भी दूसरे दिन में भी अनेक कथा अनेक प्रकार अन्य दिनों में क्या हुआ तीनों अवस्था में एक ही ज्ञान सिद्ध हुआ और अन्य कथा का तो अनेक प्रकार गता गम्यसु गत और आगाम अतीत आगामी अतीत आगामी कुछ चले गए कुछ आने वाले क्या है मब्ध युग कल्प ये आदि चैत्र आदि सब सबको नाम आल बोलो अब है, एक एक अलग बोलो चैत्र आगे रशार रशार है, ये है कहकृत ज्येष्ठ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषा श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीष कार्गश मार्ग सेवा एक दो पौष आगे माघ आगे आलना ये बार चैत्र आदिशु अब्देशु प्रभवादिशु अब्द का नाम सब अलग अलग होता है पंचांग में देते युगेश कृता दिशु सत्य द्वापर कली कल्पेशु ब्राह्मादिशु ब्राह्म कल्प ये कल्प सब में ज्ञान सा से अभेद्य ज्ञान एक ही सिद्ध हुआ संविद एकत्र समर्थन फल माह ज्ञान एक हुआ उसका क्या फल है तो ये फल एक हुआ यदि एक ही ज्ञान है तो उसकी उत्पत्ति नाश हो गई उत्पत्ति नाश बार बार हो तो ज्ञान एक होगा एक ही हर्था तो उसकी उत्पत्ति ना नहीं तो नो देती न उदयती उदय नहीं उत्पन्न नहीं होती नास्तमय थी नष्ट भी नहीं होता अस्त नहीं जाती संविध एक संविधि ज्ञान है ये, ये स्वयं प्रभा में देखो यथ संविध एक अथवा नो देती संविध एक है ज्ञान इसे न उदयती का अथ न उत्पत्ति देती उत्पन्न नहीं होती ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती नास्तमयती ना नीन नष्ट भी नहीं होती उत्पत्ति नाश होने के लिए कोई साक्षी चाहिए जानने के लिए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान का नाश होता है तो कौन जानेगा ज्ञान जोश ज्ञान स्वयं अपने उत्पत्ति अपने नाश नास जानेगा जो कोई अपने नाश नहीं जानता है देखो साक्षी के और उत्पत्ति विनाश और असिधे उत्पत्ति और विनाश साक्षी के बिना उसकी कोई साक्षी जिसकी साक्षी नहीं कोई देखने वाला नहीं जानने वाला नहीं ऐसे उत्पत्ति नाश की सिद्धि नहीं होगी दे अब कहेंगे साक्षी स्वयं बन जाए तो उत्तर का उत्तर देते सो विनाशा है संविता ग्रहित तो मशक्यता जिस संबिति की उत्पत्ति और उसका नाश वही संबिति ग्रहण करे ऐसा संभव नहीं अपने उत्पत्ति और नाश उसी संबिति से ग्रहण नहीं हो सका है और एक संविधि अन्य संविधि ज्ञान है तो अन्य ज्ञान से ग्रहण एक समिति का ज्ञान उत्पत्ति नाश दूसरी समिति है ही नहीं संविद अंतरा अन्य ज्ञान है ही नहीं इसलिए ज्ञान एक है उसकी उत्पत्ति नाश नहीं है आगे शंका करते हैं नु संविद अंतरा भाव है संविद अंतर मंत्र ज्ञान अंतर अन्य ज्ञान यदि नहीं है तो ज्ञान ग्रहण नहीं होता तो संविति का नहीं होगा फिर ग्राहक अभाव संविध अन्य नहीं तो एक ज्ञान का ग्राहक तो ज्ञान कोई नहीं रहा असया प्य भानी ज्ञान का भी भान नहीं होगा तो अन्य को थो नहीं इस ज्ञान का भी भान नहीं हुआ तो फिर क्या कुछ नहीं जगत अंध्यम प्रसजे तो किस का भी भान नहीं होगा ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान यदि नहीं तो इसी ज्ञान का भी भान नहीं होगा एक ज्ञान सब को विषय करने वाले उस ज्ञान का भी किस पता नहीं ज्ञान का भान नहीं हुआ ज्ञान का यदि भान नहीं हुआ तो उस ज्ञान में सिद्ध नहीं होगा ज्ञान क्या प्रकाश होने पर ज्ञान सिद्ध होगा ज्ञान का प्रकाश नहीं तो ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा और ज्ञान ही सिद्ध नहीं तो उसको विषय भी, भी क्या सिद्ध होंगे तो कुछ नहीं सिद्ध होगा तो क्या होगा जगत अंधे प्रसंग कुछ किसी का भी ज्ञान नहीं होगा जगत अंधे मतलब कोई विषय सिद्ध नहीं होगी या आपत्ति आएगी ऐसा उनसे कहते ऐसा स्वयं प्रभा ये ज्ञान को सिद्ध करने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान स्वयं प्रकाश इसलिए अतरायम प्रयोग अनुमान करते संबित स्वयं प्रकाश ये संबित को पक्ष बना है उसमें तो साध्य करते स्वयं प्रकाश अवैध सत्य अपरक्ष संबित ज्ञान है पक्ष है साध्य क्या क्या स्वयं प्रकाशत्व साध्य है हेतु करते है अवैध सत्य अपरक्षवित वेद्य नहीं ज्ञान का विषय नहीं दूसरे ज्ञान है क्या ज्ञान का, का, का, का विषय है ज्ञान संविध ज्ञान का विषय है ज्ञान का विषय को वैद्य कहते संबित वैद्य है अवैध है संबित अवैध संविध अवैध होने पर भी घट ज्ञान जब आपको होता है रूप ज्ञान शब्द ज्ञान स्पष्ट ज्ञान होता है घट ज्ञान होने के बाद संशय होता है मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ संशय होता है ये घट है अथवा नहीं ये संशय हो है कि ज्ञान मुझे हुआ नहीं हुआ ऐसा संशय होता है ऐसा ज्ञान होने के बाद कहेंगे नहीं ज्ञान मुझे नहीं अभ्रम होता है नहीं होता है कारण क्या है जो वस्तु का कोई वस्तु यहाँ है घट आदि रखा गया वो ज्ञान यदि उसका नहीं तो संशय होता है घट है अथवा नहीं है इसी प्रकार ज्ञान का यदि ज्ञान नहीं संशय होना चाहिए मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ संशय होना चाहिए होता है नहीं होता है कारण क्या है वो ज्ञान होता है आपको तो निश्चय है मुझे घट ज्ञान हुआ कहते न नहीं घट ज्ञान होने के बाद मुझे घट ज्ञान हुआ सुख ज्ञान हुआ दुख ज्ञान हुआ शब्द स्पर्श ज्ञान हुआ उसके बाद क्या कहते मुझे इसका ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ शब्द प्रयोग करने के लिए उसका कारण ज्ञान चाहिए वो तो ज्ञान का अपरिश होता है आपका ज्ञान का क्या होता है अपरिचय अपरिच होने के लिए आंखा इससे देखना कोई जरूरी नहीं पेट में कष्ट होता है वो अपरक्ष प्रत्यक्ष या अपरुक्ष आपके पेट में कभी कष्ट होता है वो परोक्ष है? क्या है अपरिचय परोक्षय प्रत्यक्ष नहीं होता है <laughs> पेट में कष्ट सिर में दर्द हो प्रत्यक्ष नहीं डॉक्टर से सुनकर निश्चय करना पड़ता है और सिर में दर्द है तो मालूम नहीं होता है उसको परोक्ष कहेंगे अपरिश कहेंगे अपरिचय उसको देखने के लिए आंख आदि का इंद्रिय की आवश्यकता है इंद्रिय के भी अपरिचय ठीक इस पर घट ज्ञान शब्द ज्ञान जब होता है अपरिचय होता है आपको निश्चय मुझे घट हुआ तो क्या हुआ ये ज्ञान अपरुष है और है नहीं अवैध है अवैद्य तो ज्ञान में रहेगा अपरक्ष तो रहेगा हेतु हो तो गया अवैधत्व तो सत्य अपरुक्ष हेतु तो क्या हुआ सत्य अपरक्ष जैसे पर्वतो वनिमान धूमात ऐसे अनुमान करते धूम हेतु वन है साध्य उसे व्याप्ति बताते यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन हेतु तथा साध्य कहेंगे ये हेतु हेतु क्या हुआ अवि अप्य क्या है स्वयं प्रकाशत्व व्यक्ति बताओ ये अविद्य सती अपक्ष यत्र यत्र अवेद्य सत्य अपरोम स्वयं प्रकाशत्व हेतु तथा साध्यम इसके लिए दृष्टांत तो नहीं मिलेगा अवैधत्व सत्य अपरोत्व घटपट आदि का अपरक्ष होता है घटपट अपरक्ष दिखता है दिखता तो है, है? किंतु वेद्य होकर दिखता है होकर होकर ज्ञान के विषय होने से अपरिचय होता है जो अवैध है धर्म अधर्म अदृष्ट वो अवैध है उसका अपरिचय होता है अपरिचय होता है नहीं होता, होता है शब्द प्रमाण से अनुमान से होगा अपरिचय नहीं होता है जिसका अपरिचय होता है वह वेद्य होता है और जो अवैध है वह अपरिचय नहीं होता है तो अवैध सत्य अपरक्ष में हेतु कहीं भी नहीं रहेगा और स्वयं प्रकाश कहीं नहीं रहेगा तो दृष्टांत नहीं बनेगा इसलिए यहाँ अन्य दृष्टान्त नहीं मिलता है बेहतरी दृष्टान्त होता है जहां साध्य नहीं है वहां हेतु नहीं है जैसे कहते हैं पर्वत बन्हे में धूमात्मे दो दृष्टान्त देते यत्र, यत्र धूम तत्र बन्नी यथा महानसम यत्र बनी नास्ति तत्र धूम भी यथा जल जहां साध्य नहीं वहां हेतु नहीं इस प्रकार यहाँ बेहतर व्याप्ति देना है जहां साध्य नहीं है वहां हेतु नहीं है देखो आगे दिया है व्यतिरेक के घटव घट को दिया व्यतिरिक दृष्टान अर्थात क्या होगा घट स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाशत्व तो साध्य घट में रहेगा साध्य का अभाव रहेगा तो, तो साध्य अभाव स्वयं प्रकाशत्व तो का अभाव घट में रहा घट वैद्य है अवैध है वैद्य है जब अपरक्ष होगा वैद्य होगा और जो अवैध होगा तो अपरक्ष होगा तो अवैध अपरक्ष घट में रहेगा अवैधत्व और अपरीक्ष दोनों रहेगा नहीं रहेगा है तो नहीं रहा घट में साध्य नहीं रहा क्या साध्य स्वयं प्रकाश तो घट में रहा नहीं रहा हेतु भी नहीं रहा अवैधत्व से तो अपरीक्ष तो हेतु नहीं रहा क्योंकि जो अपरिक्ष होगा वेद्य हो जाएगा और यदि वैद्य नहीं है तो अपरीक्ष नहीं तो घट में अपरक्ष वैद्य तो है नहीं है देखा मैं क्या पूछता हूं अपरक्ष सत्य वैद्य तो है या नहीं मैं पूछता हूँ अपरक्ष सत्यवैद्य तो है क्या है? तो में नहीं? है, है, है, है नहीं समझा अभी अभी बताया घट का अपर होता है अवैध या अवैध तो अवैध तो हुआ अवैध अपरिषय हुआ अवैध यदि होगा अपरक्ष होगा अपरिचय यदि तो अवैध है जो घटका अपरक्ष दिखता है देखो ये पुस्तक अपरिच दिखता नहीं वो तो अवैध है अवैध है अवैध तो इसमें आएगा नहीं आएगा, अपरिषद तो रहेगा अपरिचित तो जिस समय रहा उसे अवैध तो आया नहीं, नहीं। जिस समय अवैध तो कोई वस्तु रखा है मैं हाथ में कुछ रखा है और वैद्य आपको है उसमें अवैध तो है अपरिषित्व है नहीं तो अवैध तो सत्य अपरिषत्व इस घट में रहा नहीं रहा यही बताया पूछा था घट में स्वयं प्रकाशित है या नहीं साध्य घट में रहा नहीं रहा और हेतु अवैध अपरक्षे साध्य नहीं हेतु नहीं व्यक्तरिक हे तो या घट देखो व्यक्तरिक नहीं घटव तो हेतु क्या है सति अवैध अपरक्ष हेतु के द्वारा क्या सिद्ध किया क्या ज्ञान में स्वयं प्रकाशत्व घटपट आदि वस्तु स्वयं प्रकाश है उसमें अवैधत्व रहेगा अवैध अपरक्षत्व जब अवैधत्व रहेगा अपरक्षत्व नहीं रहेगा जो अपरक्ष रहेगा तब अवैध तो नहीं रहेगा तो अवैध तो से अपरीक्षार नहीं नहीं ऐसा तो तो अच्छा देखो आगे कहते न तो आयम विशेषणा सिद्ध हेतु में ये एक, एक हेतु आभास आया पांच हेतु आभास में एक असिध रूप हेतु है हेतु है। पक्षी हेतु आभास स्वरूपा है। सिद्धि असिधि का विभाग क्या है शुद्धासिद भागा सिद्ध विशेषण सिद्ध विशेषण ऐसे चार प्रकार क्या जिस पक्ष में हेतु का विशेषण नहीं रहेगा उसको कहेंगे विशेषण सिद्ध पक्ष में हेतु का विशेषण नहीं रहे तो क्या कहेंगे विशेषणा सिद्ध विशेषण रहे विशेषण नहीं रहेगा तो विशेषा सिद्ध कहेंगे यहां विशेषण क्या है सती तक अवैधत्व सती विशेषण है अवैधत्व हो विशेषण और विशेष हो गया अपरुषत्व विशेष क्या हो गया अपरिचत्व विशेषण हो गया अवैधत्व अवैधत्व तो, तो जो विशेषण है वो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा पक्ष में नहीं रहेगा तो क्या होगा विशेषणा सिद्ध हेतु पक्ष में यदि हेतु का विशेषण नहीं रहे हेतु को क्या कहेंगे विशेषणा सिद्ध और अवैध्य कैसे होगा ज्ञान अवैध कैसे होगा विशेषण सिद्ध हेतु ऐसा शंका करने पर सिद्धांत बात नहीं विशेषण नहीं है ज्ञान वस्तु तो अवैध ज्ञान वेद्य नहीं ज्ञान यदि वैद्य होगा क्या स्वयं ज्ञान अपने को तो जानेगा स्वयं ज्ञाता और स्वयं ज्ञ स्वयं कर्ता और सर्व जो ज्ञान हम घटो गो घटम पश्यामी घटो या कर्म और पश्यामी अहम में होता कर्ता चैत्र घटम पश्यति चैत्र हर्ता घट कर्म ज्ञान का कर्ता अलग कर्म अलग होता है ग्रामम गैत्र ग्रामम गैत्र ग्राम है ये कर्म चैत्र चैत्रम ग्राम ग्रामम गच्छति। ऐसे बनेगा एक में एक क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व तो एक साथ नहीं होते गमन क्रिया का चैत्र कर्ता भी हो और कर्म भी हो ऐसा होगा नहीं।, नहीं होगा एक साथ में एक क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं होगा एक समय कर्ता एक समय कर्म हो सकता है एक जैसे चैत्र पश्यती दर्शन क्रिया का करता हो गया चैत्र और दूसरे में चैत्र पश्यति मैत्र मैत्र देखता है चैत्र को देखता है तो फिर क्या हुआ दर्शन क्रिया का एक बार करता हो गया एक बार कर्म हो गया चैत्र एक साथ नहीं एक बार करता एक बार कर्म हो जाता है एक साथ स्वयं एक क्रिया का कर्ता भी हो और कर्म हो ये देखता है चैत्र किसको मैत्र भी चैत्र को देखेगा ये भी होनेगा किन्तु चैत्र के दर्शन क्रिया मैत्र के दर्शन क्रिया एक ही क्या भिन्न भिन्न है एक क्रिया का कर्ता और कर्म एक समय में एक नहीं होता है भिन्न भिन्न समय होगा एक समय में कर्ता अन्य समय में कर्म अभी चैत्र पश्च्य अभी चैत्र है दूसरे में चैत्र पश्च्य कोई कर्म हो जाएगा करता कर्म ऐसा हो सकता है किन्तु एक साथ में कर्ता हो और कर्म हो एक क्रिया का नहीं होगा कर्मत्व और कर्तृत्व एक में विरुद्ध है कर्म कर्त विरुद्ध कहते इसलिए एक ज्ञान अपने आप को प्रकाश करे ये नहीं होगा देखो दिया है संविधा स्वसंवेद्य कर्म करतृत्व विरोध आज संविध यदि स्वसंवेद्य माने स्वयं अपने को प्रकाश करे स्वयं ज्ञाता होगा स्वयं ज्ञेय होगा तो क्या होगा स्वयं में ज्ञाता होगा तो कर्तृत्व तो आएगा और ज्ञेय संवेद्य होगा तो कर्मत्व आएगा एक में कर्मत्व तो और कर्तृत्व विरुद्ध है एक साथ कर्म कर्तृत्व नहीं रहता है अगर यदि ज्ञान परविद्य मानेगी ज्ञान यदि दूसरे से ज्ञान होगा ज्ञान को जानने के लिए और ज्ञान मानना पड़ेगा तभी सिद्ध होगा अभी पूर्व इस ने कहा था ज्ञान की सिद्धि यदि नहीं होगी दूसरे ज्ञान से तो ज्ञान का निश्चय नहीं होगा तो ज्ञान का विषय का भी निश्चय नहीं होगा जगत अंत्य प्रसंग इसको वारण करने के लिए ज्ञान को जानने के लिए कि ज्ञान मानना यदि ज्ञान को जानने के लिए कि ज्ञान माना अभी प्रश्न करे इसी ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी उसको ही प्रकाश करने वाले कोई दूसरे ज्ञान मानेगा या नहीं यदि दूसरे ज्ञान नहीं मानेंगे इसी ज्ञान की सिद्धि होगी इसी ज्ञान की सिद्धि होने पर उसका विषय ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा इसकी सिद्धि के बिना उसके विषय भी सिद्ध नहीं होगी फिर जगत आंधी प्रसंग और यदि इसी ज्ञान को स्वयं जाने तो क्या होगा कर्मकर्तृ प्रसंग या फिर इसलिए मानना पड़ेगा इसी ज्ञान को जानने वाले और एक ज्ञान माने और एक ज्ञान माने तो वहां भी प्रश्न होगा वो अपने आप को जानेगा या दूसरे ज्ञान इसको प्रकाश करेगा अपने आप को जाने तो दोष है कर्म करते हुए और दूसरे ज्ञान मानो तो उसको जानने के दूसरे ज्ञान उसको जाने का और ज्ञान उसको जाने का और ज्ञान ये होता है अनुवस्था दोष अनुवस्था दोष मूल अक्षय कर मूल को नष्ट कर देगा आगे आगे मानित तो रहेंगे तो सुश्रित नहीं होगी इसका प्रकाश करने वाला और ज्ञान उसका प्रकाश करने वाला और ज्ञान उसको प्रकाश करने वाला और ज्ञान हिसाब करते जाए समाप्त नहीं हुआ कहीं ना कहीं कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं रहा वो ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ वो सिद्ध नहीं होता उसका विषय की सिद्ध नहीं होगी वो विषय ज्ञान सिद्ध नहीं ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ उसका विषय ज्ञान सिद्ध नहीं होगा वो सिद्धन्यवाद उसका विषय भी ज्ञान सिद्ध नहीं होगा वो सिद्ध नहीं तो उसका विषय भी सिद्ध नहीं होगा वो सिद्ध नहीं होगा तो उसका विषय भी सिद्ध नहीं होगा फिर जगत कदम प्रसंग है यह आपत्ति कर्मकृति विरोधा परवेद्य तो क्या आपत्ति अतः स्वप्रकाश सत्य संविद इसलिए क्या मानना पड़ेगा संविदा परोक्ष है ज्ञान के समय संशय भ्रम किसको नहीं होता है मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा संशय भ्रम नहीं होता है इसलिए मानना पड़ेगा ज्ञान को स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश का अर्थ नहीं स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है यह तो नहीं स्वयं प्रकाश का अर्थ प्रकाश अन्य प्रकाश के बिना और प्रकाश माने अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं प्रकाश ने देखो दिया स्व प्रकाश सत्व ने भाष मानाया माने सब प्रकाशत ने भाष और सर्वाभाषको सम्भवा सब का प्रकाश के जैसे चित्त के में उतर दिया था साधना तो नैरपेक्षण स्वयं प्रकाश मानता इतर अन्य साधन के अपेक्षा नहीं करके स्वयं प्रकाश होते हुए अन्य पदार्थ को प्रकाश करता है यह संविध ज्ञान इस प्रकार है अपने प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं और स्वयं अन्य पदार्थ को प्रकाश करता है करता सब प्रकाश होते मान होती संविद वो संविध सर्वाभिभाषक तो संभावत सबका प्रकाशक है सबका अभिभाषक होने सबका प्रकाशक होने से न जगदाध्य प्रसंग संबित स्वयं स्वयं प्रकाश <laughs> उसको प्रकाश करने वे के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं और असंवित स्वप्रकाश होकर भाषमान होने से अपने विषय की सिद्धि हो जाएगी इसलिए जगद आंध्य प्रसंग नहीं अर्थात संविध स्वयं प्रकाश है अनुमान क्या है संविध स्वयं प्रकाशा अवैध सत्यात्वाद व्यक्ति घटवत अनुमान प्रयोग है शुरू संविदो नित्य सप्रकाशत्व तथा किम इतता अभी यहाँ तक तो क्या सिद्ध हुआ एक दिन में जागर सपन संस्व में विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान अलगे विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान विषय से भिन्न है विषय भिन्न भिन्न है ज्ञान विषय से भिन्न है किंतु ज्ञान, है। ज्ञान एक ही जागर सपन में विषय भिन्न भिन्न होने पर भी विषय से तो ज्ञान भिन्न है कि ज्ञान अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं एक ही ज्ञान है एक दिन में जागर सपन सुश्रुति तीन अवस्था ज्ञान एक हुआ दूसरे दिन में ज्ञान ऐसे कितने ज्ञान हो गया दो दिन में एक ही है माशा दुकल सर्वत्र ही ज्ञान सिद्ध हुआ तो ज्ञान नित्य हुआ नित्य हुआ ज्ञान नित्य हो गया पूरा किसी कहता है संविदो नित्यत्व हो जाए और स्वयं प्रकाश कह दिए स्वप्रकाश भी हो जाए उसे क्या होगा आगे उत्तर यतः यनंद परेमास्प यत मान भुवं भूयास मिति प्रेमाक्षते त्मा यम मतलब संबित जो पुरुष लोक में आया यम आत्मा जो नित्य है ज्ञाने वही आत्मा है संबित नित्य सिद्ध हो गया ज्ञान जो नित्य ज्ञाने है वही आत्मा है यम आत्मा ये संबित आत्मा है क्योंकि नित्य है और स्वप्रकाश है नित्य है सब प्रकाश उनसे आत्मा है दूसरा है परानंद आत्मा परानंद है अपना नि से परम आनंद रूपे आनंद क्यों है यतः पर प्रेमास्पद क्योंकि निरत्य से प्रेम का विषय आनंद होता है सब चाहते हैं सुख सुख में आनंद में सब की इच्छा प्रेम है। सब सुख प्रेम का विषय है सुख सुख साधन सुख साधन में प्रेम इच्छा करते हैं सुख के लिए सुख की इच्छा करते स्वभावत और निरत प्रेम जिसमें करते हैं वो पर आनंद निरत आनंद थोड़े प्रेम करेंगे अधिक प्रेम करेंगे विषय अधिक अधिक हो सुख और ये जो निरतः सुख है जिससे बढ़कर को कोई सुख नहीं ऐसा जो निरत आनंद है उसमें स्नेह काम होगा या अधिक होगा अधिक होगा अधिक हो हो है अधिकतम सबसे अधिक उससे बढ़कर के अधिक सुख प्रेम किस होगा निरत प्रेम देखो ये पर प्रेमा पर मतलब निरतृश है अत्यंत अत्यंत प्रेम का आस्पद है विषय यत तो अत्यंत प्रेम का विषय है इसलिए आत्मा परानंद है आत्मा सब का प्रेम का विषय सब आत्मा के लिए सबका प्रेम है अत्यंत प्रेम है सबसे अधिक प्रेम आत्मा में इसलिए आत्मा हो गया परानंद क्या हो गया परानंद परस चवानंद से परानंद नृत्य से आनंद रूपे हेतु क्या है कहेंगी परम प्रेम का विषय अत्यंत निरत्य से प्रेम का विषय आत्मा निरत से प्रेम का विषय ये कैसे आत्मा सब का प्रेम का विषय अत्यंत सब निरत्य से अत्यंत प्रेम का विषय एक कैसे सिद्ध होगा कोई शंका करते कभी कभी आत्मा कहते धीकी मुझे धिकार मैं ऐसे कर दिया ऐसे कह के धिकार करते प्रेम का विषय कैसे होगा कहते सब का प्रेम विषय निरत्य से अत्यंत कैसे प्रेम है देखो मान भूगम ही भूयासम इतनी प्रेम आत्मा इच्छा है आत्मा प्रेम इच्छत है आत्मा में प्रेम दिखता है कैसे दिखता है माँ न भूबम अहम न माँ भूबम इतना मैं कभी नहीं रहूं ऐसा कोई चाहता है मेरा अभाव हो जाए कोई चाहता है माँ न भूबम माँ भूबम इतना मैं कभी नहीं रहूं ऐसा नहीं किंतु भूयासम मैं बना रू हमेशा सब चाहते है माँ भूबम इतना मैं नहीं रहू ऐसा कोई नहीं चाहता है क्या चाहते है भूया सम हमेशा ही बना रहो ये सोचाते चाहते चाहते इतनी प्रेम आत्मनिष्ठ आत्मा में प्रेम है जिसे प्रेम है उसका अभाव नहीं चाहते हमेशा बना रहे आत्मा में निरत्य प्रेम इसे कहते मेरा अभाव कभी नहीं हो हमेशा बना रहे तो आत्मा में प्रेम है, है। सब लोग चाहते हैं नहीं है। निरत प्रेम है देखो अपरा प्रयोग अभी अनुमान यम संबित यम आत्मा परानंद जो दिया है यम आत्मा इतने लेना यम आत्मा यम का तो संविध आत्मा भविच मारुति ये संविध आत्मा है क्यों हेतु नित्य तो सर स्वप्रकाश होता जो नित्य होकर के स्वप्रकाश होता है वो आत्मा है यहां भी अन्य दृष्टान्त तो नहीं मिलेगा यहां भी व्यक्ति के दृष्टांत देना है जो आत्मा नहीं है घटपट आदि वो नित्य है नहीं नित्य होकर स्वप्रकाश होता है नहीं जो आत्मा नहीं वो नित्य सत्य प्रकाश नहीं है और वो संवेद्य है नित्य स्व प्रकाश इस आत्मा है देखो दिया यम तद एवं, एवं जो ऐसा नहीं है मतलब साध्य वाला नहीं है जो साध्य वाला, हे, वाला, वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है अर्थात जहाँ साध्य नहीं रहता है वह हेतु नहीं रहता है साध्य क्या है आत्मा जो आत्मा नहीं है आत्मा भाई साध्य आत्मत्व जहाँ आत्मत्व तो नहीं है जो आत्मा नहीं, नहीं है वहाँ हेतु नहीं रहता है हेतु होता है नित्यत्व सत्य स्वप्रकाश हो तो उसमें नहीं रहता है यथा घट घट आत्मा नहीं है घट में नित्यत्व सत्य स्वप्रकाश हो तो घट तो। है नहीं स्रकाश है नित्यत्व सदि स्वप्रकाश है घट में रहा हेतु नहीं रहा घट में आत्मत्व है साध्य नहीं रहा हेतु नहीं रहा और ये संबित में नित्य तो सत्य स्वप्रकाशत्व है सिद्ध कर दिया नित्य और स्व प्रकाश आत्मा होगा आत्मा नु नित्य संविध रूपत्व प्रसाद है ना आत्मा में नित्य संविध रूपत्व प्रसादन हो गया आत्मा है नित्य क्योंकि संविध है नित्य स्वप्रकाश ये आत्मा है तो आत्मा भी नित्य हो गया और ज्ञान हो गया क्योंकि जो संबित वही आत्मा है संबित है ज्ञान ज्ञान आत्मा सिद्ध हो गया पहले ज्ञान नित्य सिद्ध हो गया तो आत्मा ज्ञान है संविद आत्मा है तो आत्मा ज्ञान रूपा संविध नित्य है आत्मा नित्य है देखो नित्य से आत्मा नित्य संविध रूप तो प्रसादन है नित्या नित्या तो ना आत्मा नित्य है और ज्ञान रूप प्रसाधन करने से सत्यत्म साधितम होती जो नित्य है वो सत्य है नित्य हो तो सत्य सिद्ध हो जाएगा देखो देखा नित्य तो अतिरिक्त सत्य तो अभाव नित्यत्व से अतिरिक्त सत्य नहीं सत्य का तीनों काल में जो रहेगा सत्यम काल तीनों काल में जो रहेगा वो सत्य वही नित्य है इसे नित्यत्व से अतिरिक्त सत्य तो नहीं आत्मा नित्य सिद्ध हो जाने से आत्मा सत्य भी सिद्ध हो गया नित्यत्म सत्यत्म तद्य अस्थित त्यम नित्यत्व सत्यत्व समानर्थक है जिसमें नित्यत्व रहेगा वो नित्य तो है वही सत्य है ये वाचस्पति मिश्र ही रुक्त मिश्र भामति ब्रह्म सूत्र को टीका लिखने वाले बताते हैं जो नित्यत्व है वही सत्यत्व जहाँ रहेगा वो नित्य वही सत्य है इसलिए नित्य सत्य समान है आत्मा संबित नित्य है आत्मा ज्ञान रूप हुआ इसलिए आत्मा भी नित्य हुआ आत्मा नित्य है और सत्य सिद्ध हो गया नित्य हो गया सत्य हो गया अब आनंद रूप सिद्ध करते आत्मा न आनंद रूप साधे आत्मा आनंद रूप है आनंद रूप होने से ब्रह्मस अभिन्न होगा सिद्ध करते पर आत्मा पर आत्मा तो अनुसजते यम आत्मा जे आत्मा पद आया यम आत्मा एक अलग वाक्य करना उसमें तो हेतु देना नित्यते सत्य स्वप्रकाशत्व आज और दूसरा वाक्य करना आत्मा परानंद फिर आत्मा का अनुसंग परानंद के साथ जुड़ना आत्मा पर आनंद परानंद में कर्मधारे समाज से परश चो आनंद उसका क्या अर्थ है निरत सुख स्वरूप से सुख सुख है किंतु कोई सुख होता है साथ ही है किसे थोड़ा सुख मिला किसे अधिक सुख मिला विषय से ऐसा होता है विषय में जो सुख होता है स्वल्प विषय में स्वल्प सुख अधिक विषय में अधिक सुख ऐसे सुख में चारतम्य है किंतु आत्मा में जो सुख है वो निरतिश है नास्ती अतिशय स्म जिसे बढ़कर अधिक नहीं निरतिश सुख है निरतिशय सुखस्वरूप परानंद काशय सुखस्वरूप उसमें हेतु दे तथा हेतुम पर प्रेमस्पद ये आत्मा परानंद क्यों क्योंकि परा से से। यतँ। है? क्योंकि पर प्रेमास्पद निर प्रेम का विषय उसका अर्थकर्थ यत यथ का श्लोक में यत यस्मत कारण पर निपाधिकरतिश प्रेम स्नेस्पद विषय तस्थ पर प्रेमास्पद परस्य प्रेमण आस्पदम पर प्रेम में कर्मधार उसका आस्पद आस्पद का विषय परस्य प्रेमण आस्पद पर शब्द का अर्थ क्या दिया निरतिशय से निरतिशय से आश्रय निरतिशय क्यों है निरुपाधि क्यों ना उपाधि को लेकर के नहीं अन्यत्र जो प्रेम होता है विषय में वो उपाधि का और विषय हमारे सुख साधन इसलिए प्रेम होता है किन्तु सुख में जो प्रेम आए वो निर निरुपाधिक स्वभावत सुख साधन में सब प्रेम है या नहीं सुख साधन सब चाहते क्योंकि सुख चाहते इसलिए सुख की इच्छा होने से सुख साधन की इच्छा होती है किन्तु सुख की इच्छा स्वभावत हो किसी कारण सुख की इच्छा सुख की इच्छा होने से भोजनादि की इच्छा होती है और सुख की इच्छा किसी इच्छा से किसी सुखा स्वभावत है ये हो गया निरूपाधिकव निजिश प्रेम आस्पद प्रेम का तो स्नेह निरूपाधि होने से निजतिष स्नेह का विषय आत्मा निरतिश प्रेम का विषय होने से ये हो गया परानंद ऐसे अनुमान प्रयोग करेंगे